आलाई सरबी आई सरबी आई साथ में अपने मेवा लाई गन्ना गुड़ और सिंगाड़े अपने साथ तुम लाते जाड़े मैं बैठ के खाओ गन्ना सर्दी से बच कर के रहना धूप में बैठ के खाओ गन्ना सर्दी से बच कर के रहना, रहना। चाय पियो और खाओ मिठाई चाय पियो और खाओ मिठाई रात को सो ओढ़ रजाई रात को सो ओढ़ रजाई सर्दी आई सर्दी आई हाथ में अपने मेवा लाए सर्दी आई सर्दी आई साथ में अपने मेवा लाए बच्चों यह तो तुमने सुनी सर्दी पर एक छोटी सी कविता और अब हम तुमसे पूछने जा रहे हैं कुछ पहेलियां एक-एक पहेली सुनो और फिर जवाब दो तो भाई पहली पहेली है काली पत्ती काला रंग जलती है शक्कर के संग आग पे रख दो डालो दूध सर्दी भागे भागे भूख आती है पीने के काम बोलो बच्चों इसका नाम नहीं समझे अच्छा दोबारा सुनो काली पत्ती काला रंग चलती है शक्कर के संग आग पे रख को डालो दूध सर्दी भागे भागे भूख आती है पीने के काम बोलो बच्चों इसका नाम मैं बताऊंगा नहीं नहीं मैं बताऊंगा नहीं मैं दादाजी चाय दादाजी दादा चाय ठीक <laughs> है भाई ठीक है अब एक और बताओ पहनो स्वेटर और पजामा पर तुम उसको भूल न जाना सबसे ऊपर है वो होती सिर की सर्दी को है खोती बोलो बच्चों उसका नाम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 आती बहुत तुम्हारे काम दादाजी ये हमारी समझ में नहीं आई सिर में तो तेल भी पड़ता है हम्म भाई तेल से तो मालिश होती है और ये तो पहनने की चीज है हैं दादाजी खुद इसका अता पता तो बताओ हां बच्चों आ ठीक है मैं बताता हूं पैर में जूता हाथ रुमाल पर तुम देखो इसके कमाल ये है सबकी इज्जत होती सिर की गर्मी सर्दी खोती <laughs> अच्छा एक बार फिर से सुनो پیر میں جوتا ہاتھ رمال پر تم دیکھو اس کے کمال یہ ہے سب کی عزت ہوتی سر کی گرمی سر دیکھوتی دادا جی یہ ہوتی جو بھی شاباش एक बताया अब एक पहेली और बताओ जाड़े की है चार मिठाई गन्ना गुड़ तिल और हृदय ठीक है भाई ठीक है दी आई साख मीत मीमे वालाई गन्ना गुड़ और सिंगाड़े अपने साथ मिलाते जाड़े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 सर्दी आई सर्दी आई आत्मे अपने मेहमान लाए सर्दी आई सर्दी आई साथ में अपने मेहमान लाए जाड़े में तो रज़ाई मिठाई से ज्यादा प्यारी लगती है बच्चों रज़ाई से मुझे एक कहानी याद गई उस कहानी में एक चिड़िया ने रज़ाई बनवाई थी चलो, वही कहानी तुम्हें सुनाते हैं एक चिडिया थी उसके चार बच्चे थे बड़े ही शरारती थे चिडिया जब दाना लेने जाती तो चारो घोंसले से निकल कर फुरुरुर इधर उड़ जाते खुर उधर उड़ जाते <laughs> चिड़िया बेचारी चोंच में दाना लिए होती वो उन्हें कैसे पुकारे बेचारी उन्हें खोज खोज कर और दाने खिलाती एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने गई तो चारों ने सलाह की कि मां तो हमें घूमने नहीं देती आओ जब तक मा आए, तब तक हम चारों कहीं सेर कराएं। बस फिर क्या था। चल दिये चारों और पहुँच गए नदी के किनारे। नदी के पानी पर धूप पड़ रही थी पानी का रंग चान्दी सा चमक रहा था चम-चम, चमा-चम-चम चम। उन्होंने सोचा चान्दी के रंग के पानी को ठूुकर देखा जाए बस वो चारो अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर पानी छूने नदी में ग पर ये क्या वो सारे भीग गए और उड़ने से मजबूर हो गए अब मां की याद आई लगे चू चू चू चू चू चू करने और शोर मचाने उधर जब चिड़िया घोंसले में आई तो बच्चे बहाने थे ओहो बड़ी घबराई थी चीं चीं चीं चीं करती चारों और उन्हें खोजने लगी खोजते खोजते वो नदी के पास पहुची बच्चे सरदी से कहा परBlack है फ़ो बच्चे सरदी से कहां परहे थे वो वैदजी के पास पहुची जीने दवा दे दी और कहा इन्हें दवा देकर रजाई में सुला देना रात में ठीक हो जाएंगी अब चिड़िया ने सोचा कि मैं रजाई कहां से लाऊं वो दर्जी के पास पहुंची दर्जी भाई दर्जी भाई सी दो मुझको एक रजाई मेरे बच्चे हैं बीमार तरह है उनको तेज बुखार दर्जी ने उसकी बात नहीं सुनी वो अपने काम में लगा रहा चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया वो वापस पेड़ पर गई बहुत सारी चिड़ियों को इकट्ठा किया और दर्जी की दुकान पर आ गई सबने मिलकर चू चू चू चू चीं ची चीं करके शोर मचा दिया और उसके टंगे हुए अच्छे कपड़ों पर बैठ करने लगी <laughs> दर्जी घबरा गया उसने जल्दी से एक रजाई सी दी और चिड़िया को दे दी चिड़िया घोंसले में आई और बच्चों को दवा देकर रज़ाई उड़ाकर सुला कहानी तो हो गई खत्म और अब सुनो एक गाना खेल भी और गाना भी आंख में पट्टी बांधो सोहन अब तुम छिपने भाग सब बच्चे जल्दी से आओ पकड़ लिया भाई पकड़ लिया मैंने चुन्नू पकड़ लिया इतनी जल्दी पकड़ लिया कपड़ों से पहचान लिया जिसकी ऊन की जैकेट है जैकेट में दो पॉकेट है अब तुम चुन्नू पट्टी बांधो, धीरे धीरे कत कर बांधो। ये खुल गया सारा फिर पकड़ लिया फिर पकड़ लिया पकड़ लिया फिर हम hmm, तो दोस्तों आप कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अब दोस्तों जो से कहो जय हिंद